पतंजलि योग सूत्र साधन अस्त प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित हो जाने पर उस योगी के सामने सब प्रकार के धन रत्न प्रकट हो जाते हैं तुम जितना ही प्रकृति से दूर भागोगे वह उतना ही तुम्हारा अनुसरण करेगी और यदि तुम उसकी जरा भी परवाह न करो तो वह तुम्हारी दासी बनकर रहेगी ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभ ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर वीर लाभ होता है ब्रह्मचर्यवान मनुष्य के मस्तिष्क में प्रबल शक्ति महती इच्छा शक्ति संचित रहती है ब्रह्मचर्य के बिना और किसी भी उपाय से आध्यात्मिक शक्ति नहीं आ सकती इसके द्वारा मनुष्य जाति पर आश्चर्यजनक क्षमता प्राप्त की जा सकती है मानव समाज के सभी आध्यात्मिक नेतागण ब्रह्मचर्यवान थे उन्हें सारी शक्ति इस ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त हुई थी अतएव योगी का ब्रह्मचर्यवान होना अनिवार्य है अपरिग्रह स्थर्य जन्म कथान कथनता संबोधा। उनतालीस अपरिग्रह के ऋण प्रतिष्ठित हो जाने पर पूर्व जन्मों की बात स्मृति में उदित हो जाती है जब योगी दूसरे के पास से कोई वस्तु स्वीकार नहीं करते तब उन पर दूसरों का कोई असर नहीं पड़ता वे किसी के द्वारा अनुग्रहित नहीं होते और इसलिए वे स्वाधीन एवं मुक्त रहते हैं उनका मन शुद्ध हो जाता है दान स्वीकार करने से दाता के पाप भी लेने की संभावना रहती है इस परिग्रह को त्याग देने पर मन शुद्ध हो जाता है और इससे जो सब फल प्राप्त होते हैं उनमें पूर्व जन्म की स्मृति का उदित होना प्रथम है तभी वे योगी संपूर्ण रूप से अपने लक्ष्य में दृढ़ होकर रह सकते हैं वे देख लेते हैं कि इतने दिन तक वे केवल आवागमन कर रहे थे तब वे दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि इस बार मैं अवश्य मुक्त होऊंगा, मैं अब और आवागमन नहीं करूंगा प्रकृति का दास नहीं होऊंगा। शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संतर्गह चालीस शौच के प्रतिष्ठित हो जाने पर अपने शरीर के प्रति घृणा का उद्रेक होता है दूसरों के साथ संग करने की भी फिर प्रवृत्ति नहीं रहती जब यथार्थ बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार के शौच हो जाते हैं तब शरीर के प्रति उदासीनता आ जाती है उसे कैसे अच्छा रखें कैसे वह सुंदर दिखेगा ये सब भाव बिल्कुल चले जाते हैं सांसारिक लोग जिसे अत्यंत सुंदर मुख कहेंगे उसमें यदि ज्ञान का कोई चिन्ह न हो तो वही योगी के निकट पशु के मुख के समान प्रतीत होगा संसार के मनुष्य जिस मुख में कोई विशेषता नहीं देखते उसके पीछे यदि चैतन्य का प्रकाश हो तो योगी उसे स्वर्गीय मुख श्री कहेंगे यह देह तृष्णा मानव जीवन के लिए एक अभिशाप स्वरूप है अतः शौच प्रतिष्ठा का पहला लक्षण यह दिखेगा कि तुम शरीर के प्रति उदासीन हो जाओगे तुम्हारे मन में यह विचार तक न उठेगा कि तुम्हारे शरीर है भी जब यह पवित्रता हम में आती है तभी हम देह भाव के ऊपर उठ सकते हैं